सागर जिले के रहली क्षेत्र के ग्राम सहजपुरी निवासी ने लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई कि पत्नी और ड्राइवर की दुर्घटना में मृत्यु के बाद भी बीमा कंपनी ने अब तक कोई राजीनामा नहीं किया है 8 फरवरी 2024 को भोपाल से रहली लौटते समय राहतगढ़ तिराय पर तेज रफ्तार ट्रालक की टक्कर से उनकी पत्नी और ड्राइवर की मौत हो गई थी पीड़ित ने प्रशासन से आग्रह किया है कि बीमा कंपनी से जल्द से जल्द समझौता कर उनका मामला निपटाया जायेवी के लिए सागर से निखिल सोधिया की रिपोर्ट